त्र हो गया त्रयद मंत्र तस्म स विद्वान्न उपन्नाय प्रशातचिताय सामतायर पुरुषों वेद सत्य प्रोवाचता तत्व ब्रह्म विद्या तस्म स विद्वां सक तस्म स विद्वान्न उपसन्नाय प्रशातचिताय सामताय येनाक्षर पुरुष वेद सत्यम प्रवाच तम ब्रह्म विद्या तस्म पूरा पुर, मंत्रे में आया स गुरुमेव अभीगचत समितिवत् शिष्य जब ब्रह्मज्ञान के लिए गुरु के पास जाता है तस्म तस्में साधकाय स विद्वान गुरु उपसन्नाय उपसन्नाय समीप में आया समीपे आया यथावत नम्रता के साथ समिति पाणी होकर के जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान के लिए आया तो सम्यक उपसन्नाय सम्यक सम्यक ये शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय विधि से आया प्रशांतचित्ताय सामान्यताय प्रशांत चित्त ये स प्रशांत चित्त चित्त शांत है प्रकर्ष प्रकर्षने न शांत कहन से आगे तो सामान्यता शब्द समा है तो यहाँ प्रकृष शांतकन से, से दर्प घमंड आदि समाप्त उपरत दोसाया। दर्प आदि दोषाय दर्प अहंकार आदि दोष रहित नम्र होकर के यह समान्यता से युक्त है तो प्रशांत चित्तकन से चित्त में से और ये समानता क्या में था बाहेन्द्रिय उपराण अर्थात प्रशांत चित्तकन से सम हो जाए और समानित गण से दह हो जाएगा बाहेन्द्रिय शांत हो जाए उसे शिष्य को तांग ब्रह्मविद्या तत्व प्रवास ये न अक्षर पुरुषम वेद ये न ज्ञान न विज्ञान जिस विज्ञान से पुरुष सत्य अक्षर ब्रह्म को जानता है ऐसे ताम ब्रह्म विद्याम तत्व तो प्रवाच ऐसे ब्रह्म विद्या का तत्व तो यथा यथार्थ रूप से उपदेश करे उपदेश करे विद्वान तस्में स विद्वान गुरु ब्रह्मविदि ब्रह्मज्ञानी गुरु उपसन्नाय का उपगताय समीप माया और उपगताय यथा सम्यक का थ शास्त्रम शास्त्रम अनतिक्रम्य शास्त्रम में जैसी विधान इसी प्रकार प्रशांत चित्ताय का उपरत दर्पादि दोषाय चित्त शांत हो गया चित्त में जो दर्प अधिराग दे देशादि दे दोष ये रहित शांत हो गया शांत चित्त हुआ ऐसे साधक को समानविताय समय न अन्वित समानित सम से युक्त प्रशांत चित्ता में जो चित्त के लिए कह दिया अंत कोण शांत हुआ तो यहाँ समान्यता कथ बाह्य इंद्रिय उपरामण चाहे इंद्रिय उपरत का उपराम इंद्रिय का दमन विषय से हट करके गोलक में स्थित रहना ऊपरमेण so, च बाह्य इंद्रिय उपरम से युक्त उपरत है उसका अभिप्राय सर्वत विरक्त है अर्थात सर्वर विरक्त है विरक्त होकर केवल जब सर्वोर वैराग्य होता है आसक्ति का विपरीत है रक्त है आसक्त विरक्त है आसक्ति रहित अनासक्त एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाकी सब विषय से आसक्ति हटे तब आगे प्रगति होती है यदि अन्य में भी आसक्ति इधर उधर सब वासना है तो आगे प्रगति नहीं हो पाती है लोक में कोई कार्य करते हैं तो लगातार उसमें लग जाते तो सफल होते हैं लौकी का कार्य करने के लिए और बहुत इधर उधर करने पर पूरा नहीं हो पाता है जैसे लघु कोंती पड़ते समय एक प्रयास करके लगते हैं तो साल दो साल में पूरा कर लेते हैं पूरा नहीं तो थोड़े दिन करके जा जाते हैं कुछ फिर आएंगे तो वही उनसे शुरू करेंगे फिर चल जाएंगे फिर आएंगे, फिर चल जाएंगे दस साल में भी चल रहा चलता है पूरा नहीं होता है और जो लग पूरा करते हैं तो पूरा हो जाता है इसी प्रकार यदि सामान्य कुछ कार्य लोग में लौकिक कार्य करने के लिए सब छोड़कर लगते हैं तो सफलता मिलती है ज्ञान प्राप्ति के लिए इसे सब सबसे विरक्त होकर के प्रयास करने से ही प्राप्त होता है तो इस प्रकार अधिकारी को उपदेश करने के लिए कहा गया सूते में विरक्त ये न पुरुष सत्यम वेद जिस विज्ञान से ए ब्रह्म विद्या परा परा दो विद्या है तो यया विदया कौन सी विद्या है ब्रह्मज्ञान के लिए परा, परा विद्या पराया यया परा, परा विद्या से यन होने से नपुंसक तृतीयान सेन विज्ञान उसका अभिप्रा यया विद्या जिस विद्या से अक्षर पुरुष सत्यम वेद सा परा यया तदक्षर पर अक्षरपुर सत्य ब्रह्म को जानता है अक्षरम अक्षर अदृश्यादी विशेषाण आदि आदिश्रुति में कहा गया है तद अदृश्यम अग्राह्य अगोत्रम इत्यादि तदेव अक्षरम पुरुष शब्दवाच्य वही अक्षर पुरुष शब्द से कहा गया पुरुष क्यों कहा गया पूर्णत्वाद पुरुषाच पूर्ण व्यापक होने से पुरुष और पूरी शरीर में रहता है तो पुरुष सत्यम वही सत्य तदेव परमार्थ स्वभाव्याद अक्षरम यही परमार्थ स्वभाव सत्य हुई और अक्षर हुई अक्षरणाद अक्षतत्वाद अच्छा अक्षयत्वाच्च अच्छा अक्षर उसके लिए कहा अक्षरम अक्षरणार्थ अक्षरणार्थ का टीका में अर्थ किया अवय अन्यथा भाव लक्षण परिणाम शून्यवाद क्षरण नहीं होता है रास नहीं होता है परिणाम नहीं होता है अवयव में अन्यथा भाव हो परिवर्तन हो तो परिणाम होगा परिणाम शून्य अक्षरार्थ का अर्थ हुआ और अक्षतत्वाद क्षत होता है कहीं घाव जो तो होता है अक्षत होता है अक्षयत्व से अक्षय क्षय वर्जित परिणाम वर्जन हो गया अक्षरण अक्षयता क्षय वर्जित अक्षतत्वात् अक्षय्वाच अव नाश नहीं होता है अक्षयताच वेद वेद काफी भी जाना थी ता ब्रह्म विद्या प्रवाच उसी ब्रह्म विद्या को तत्व तो प्रवाच तत्व तो, तो यथावत ठीक ठीक उपदेश करे प्रवाच प्रकर्षण ब्रूयात् प्रबृयात प्रवाच ऐसे प्रयोग है सांद प्रयोग उवाच तो प्रबृयात ऐसे उपदेश करी कर अक्षयत्वाच अख्षर, अक्षय कौन से भी अश्र हो जाएगा अशरत्वाद विकार शून्यत्वाद अक्षय असरत्वाद कहाँ है अच्छे टीका में हाँ अक्षयत्वाचय दिया है अक्षयत्वाचय का अर्थ हुआ तो असरत्वाद क्षय नहीं होता शरीर नहीं होता तो विकार शून्य कोई विकार नहीं है ओह छह विकार सो विकार का निषेध दो तीन का नाम ले लिया कोई विकार रही तो शून्य ब्रह्म है आचार्य अंम यह न्याय सष्य तो निस्तं अद्याम इस तत्व ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उसके अभी नियम है, न्याय, न्याय, है। न्याय से निस्तना प्राप्त न्याय न्या न्याय से शास्त्रीय विधि के असार सामसन्नाय यहाँ न्याय से प्राप्त जिज्ञासु जो सत्शिष्य न्याय से प्राप्त हो और सत्शिष्य हो सत्शिष्य होने पर भी न्याय से नहीं अन्याय से तो कोई जरूरत नहीं न्याय से प्राप्त हो सत्शिष्य सत्शिष्य का था शिष्य की योग्यता ऐसे स प्रशांत चित्ताय समानताय दर्परहित ऐसे शिष्य का निस्तारण पार करना अविद्यामोदधे अविद्यारूप समुद्र ही अविद्या ही बंधन है अविद्या अविद्यावृत्ति मोक्ष है अविद्या मोक्ष है साच बंध उदाह अविद्याप ही महुदधि समुद्र है उसे पार करना ज्ञान से ही पार हो सकता है और कोई उपाय नहीं इस उसको ज्ञान का उपदेश करे इतर विद्या मुंडो को उपनिषद भाष्य प्रथम मुंड के द्वितीय खंड प्रथम मुंड समाप्त हुआ अ द्वितीय मुंडक देदी उपन अपर विद्या आद्य मुंडक प्रपंच्य पर विद्या सूत्रिता प्रपच प्रपंच मुंडक आरंभ इह पहले एक कस्ाते सर्विद विज्ञात होती प्रश्न होने पर उत्तर दिया था कौन आचार्य है तो तो। का या शौनक शिष्य अंगीर शौनक हे शिष्य आचार्य ने कहा द्वि विद्यदी तभी कह करके उपनिषद कथन करके अपर विद्या आद्य मुंडकन प्रपंच अपर विद्या को प्रथम मुंडक में विस्तार करके कहा कह करके पर विद्याम सूत्रिताम सूत्र रूपेण उक्ता पर विद्या अथ पराया तदक्षरमगम्य उसका यदृश्यदि गुण कह सूत्र से सूक्ष्म से परविद्या कही गई सूत्रितां परविद्यां प्रपंच विस्तार करके कहने के लिए द्वितीय मुंडो का आरंभ किया जाता आहा आहा करता है भाष्य में आह का कर्ता भगवान भाष्यकार अपर विद्या अपर विद्या का कार्य फल बता दिया अपर जितने उपासना करने पर कर्म करे उससे कर्मक्रह्मलोक प्राप्तितक ही है। संसार के अंतर्गत है सार यो यस्मद मूलादक्षर संभव यस्लते तदक्षर पुरुषाख्यम सत्य स च संसार यार यो अथ यो यस संसार से ससंसार है यार संसार का जो सार है सार है जो वास्तव तत्व है अधिष्ठानी सार है बाकी असार है मिथ्या है अध्यस्त तो पदार्थ है वह अध्यस्त तो पदार्थ को तो उकमिला करके देखते हैं वास्तवतः तो है कि संसार का अधिष्ठान सत्य ब्रह्म उस उही सार है यार सार कौन है जो मूल है यस्मा मूलाद अक्षरा संभवती जो मूलरूप अक्षर से संसार उत्पन्न होता है यस्मिन से ये और जिसमें लीन हो जाता संसार वही अक्षर तद अक्षर पुरुषाख्यम पुष पूर्शा आख्याय से पुरुषनामक वही सत्य हे त्रिकलावाध्यम तेन में बाध नहीं होता है वही पार्थि है ये विज्ञाते सर्विधं विज्ञात भवति तत्परस्य ब्रह्म विद्याया विद्याया विषयः विद्या विषय स वक्तव्युतरो ग्रंथ आरभ्यज्ञाते सर्वद विज्ञात भवति जिसके ज्ञान हो जाने पर इद विज्ञात सब का ज्ञान हो जाता है तत्परश्रह्म विद्या परा पराविद्या का विद्या पराविद्या ब्रह्म विद्या परा अथ ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या का विषय वक्तव्य ब्रह्म विद्या के विषय ब्रह्म जो सपुरुष सत्य है वो कहना है विषय पुलिंगों से सब वक्तव्य है सवक्तव्य उत्तर ग्रंथ आरभ थे आगे ग्रंथ आरंभ किया जाता है टीका में कर्मणो भी प्राग सत्य तो पहले आयत था कर्म तदैत सत्यम कहा था यहाँ विश्व पृष्ठ में आया था कर्मफल अवश्यंभावी वन से तदेत सत्य मंत्री कर्मा कवय ये अप्यान सहायता तदैत सत्यम तो कर्म को भी पहले सत्य कहा था के सत्य आपेक्षिक तो सत्य नहीं है कर्मफल अवश्यंभावी वन से सत्य कहा था तदवद इदम सत्यम न जो सत्य कहते इसे कर्म जैसे नहीं ये इतना यदपर विद्या विषय कर्म फललक्षण सत्यम तदापेक्षिक अपर विद्या का विषय अपर विद्या का विषय का अर्थ अपर विद्या विषय किया यदि अपर विद्या यहाँ विषय षष्टी समाज करेंगे विशेष शब्द पुणलिंग होता है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुर अपर विद्या विषय करना चाहिए तो विषय विशेष शब्द का अर्थ करते टीका में विशीयते विशेष्य विद्यान व्युत्पत्तिया विषय शस्तुपरवा नपुंसकिंग विशीयते कशिष्य विद्यान जो विद्या का विशेषण होता है विद्या विशेष्य विशेषण विशेषते विद्या का जो विशेषण विषय ज्ञान का विशेषण होता है घट ज्ञानपट ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान का विशेषण घटपट विषय तो ब्रह्म विद्या विशेष्यन अनना वस्तु हे। को वस्तु विशेष वस्तुशब्द से युना ब्रह्म विद्या विशेष्यश व्युत्पत्ति से वस्तुपरक वस्तुअक वस्तु नपुंसकपुंसकिंग विशेष शब्दस्य परमार्थतः परलक्षणबाध्य अपर विद्या विषय वो सत्य है विशेष सा तर वक्तव्यूतर तो आपेक्षिक विद्या सत्य कहा था सत्यम यदा तत्सत्यदअपर विद्या विषय कर्मा अपर विद्या का विषय योग्य कर्म फलक्षण फल्क्षति फलक्षण फल से, से निश्चय होता है कर्म सुख दुखादि फल प्राप्त तो होता है तो उससे ज्ञापित तो होता है कर्म कोई बहुत सुखी है तो लोग कहते ये पुण्य कर्म वाला और कोई दुखी है तो ये पापी है फल न लक्ष्यते थे फल लक्षणम कर्म अपर विद्या के विषय कर्म फल लक्षणम एक साथ नहीं है कर्म अलग पद है अपर विद्या विषय कर्म फल लक्षणम फल न लक्ष्य थे कर्म वही कर्म सत्यम पहले कहा गया था जो अपर विद्या के विषय कर्म जो फल से निश्चित तो होता है वो कर्म सत्यम जो कहा गया था तद आपेक्षिकम आपेक्षिकम क्योंकि फल उसका अवश्यम भावी है फला व्यविचार अपेक्षम अपेक्षा सत्य तो विप्पणी में दिया फला व्यभिचार अपेक्षा सत्य तो का अभ्यविचार फल अवश्यम भावी है उसकी अपेक्षा सत्य कहा गया सत्य तो वाला और सत्य है फल अव्यभिचार होने से फल अवश्य प्राप्त होता है कर्म फल का भोग होता है नाभूतम क्षय कर्म कल्प कूटिशतिर भी भोग के बिना क्षय नहीं होता है अवश्य फल भोगना पड़ता है इसलिए वो कहा सत्य फलाभ्य विचार होने से हाँ न परमार्थत भाष्य में हो गया लक्षण सत्यम तदापेक्षा परमार्थतः इदम् तु पर विद्या विषय हाँ यहाँ नपुंसकिंगम के आगे विराम चाहिए अलग परमात आगे परमात संलक्षण भाषी में आया उसका अर्थ इसलिए यहाँ पूरा वाक्य पूरा हो गया विशेष शेष नपुंसकिंग परमाता संलक्षण भाष्य में आया इद परद्या विषय यहाँ जो अभी कह रहे कहेंगे तदैत सत्यम ये परव का विषय विद्या का विषय है पर है ये पार्थिश सत्य है परमात संलक्षणवाद ये वास्तवसत्य पर संलक्षणवाद वो टीका मैं दिए परर्थ संरक्षणवाद का अर्थ अत्यंताबाध्यवाद परम सदे सत्स्वरूप है सर्लक्षण सत्स्वरूप है सत्स्वरूप का बाध नहीं होता है अध्यस्थ का बाध हो जाएगा सत्सवरूप अधिष्ठान है उसका वो अब है रज्ज में सर्प दिखता है सर्पोअस्थि घटो अस्थि पट्टस्थि अस्थि कह करके जो सदरूप है वो अधिष्ठान है घटपट आदि भी राज्य सर्प में सर्प के समान और घटपटादि व्यावहारिक पदार्थ भी सदरूप ब्रह्म में अध्यस्थ है सस्व अधिष्ठान अबाध्य संलक्षण अबाध्य अत्यताध्य काल तेज़ी उसका बाध नहीं होता है वह ब्रह्म सत्य है सलक्षण ये के सत्य नहीं पारम पर पार्थिश सत्य तदेत सत्य सुदीपता पावका सहस्र सभवंत स्व रूप तथा तथरा विविध सोम्यभा प्रजाते त्रैवा तक्यं परद्या ब्रह्म ये सत्य सत्यत्रिकला सत्य यथा सुदीप्ता पावका विश्वलिंग सहस्रश्वरूप सुदीपता पापला पाक तो बनी अत्यंत प्रज्वल्त मन ज्वलित बनी से जोर से बनी जलती है तो चिन्हगारियाँ निकलती है विष्फुलिंगा सहस्र सवंत स्वरूपा हजार हजार चिन्हग्यारियाँ निकलती समान रूप वो भी बननी है स्वरूप है तथा यहाँ विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं स्वरूप दृष्टांत देने के लिए वन दृष्टान्त दिया अक्षराध विविधा सौम्य भावा प्रजायंते अक्षर ब्रह्म से फे समय विविधा भावा भावा का अर्थ करेंगे जीव क्योंकि स्वरूप है उत्पन्न होते हैं जीव के से अक्षर उत्पन्न होंगे गए जैसे महाकाश से, से महा घट आकाश की उत्पत्ति घट की उत्पत्ति होने से घट आकाश नाम हो जाता है तो घट नष्ट हुआ तो घटाकाश नष्ट हो गया आकाशा तो एक घट के द्वारा ना तो आकाश का विभाग होता है ना घर की घटना से आकाश का मेलन होता है पहले से आकाश जैसे कुए से ही तो महाकाश से घटाकाश के समान अक्षर से ही उपाधि के कारण उत्पन्न होते प, प्रजायंते तत्व अप्रियंति फिर उसमें लीन हो जाते हैं अन्य कार्य तो जड़ की उत्पत्ति ना से ही विविध भाव से स्वरूपा समान रूप अस्वरूप भी सब उत्पन्न होते लीन होते उस अक्षर ब्रह्म में भाष्य में तदत सत्य सत्यम का यूत विद्या का विषय यहाँ भी विद्या विषय भी न पुणस किया विद्या का विषय है विशिषति करके वस्तु है जो विद्या का विशेषण है वस्तु यहाँ ब्रह्म तदत सत्य है अविद्या अविद्याषय इतरत ब्रह्म को छोड़ करके अब अक्षर ब्रह्म उसको छोड़ कर बाकी इतरत अन्यत अन्य जितने हैं सो अविद्या का विषय है अविद्या का कार्य है अन्यतम मिथ्या है पारमार्थिक कोई नहीं अत्यंत परोक्ष कथम नाम प्रत्यक्षवत सत्यम अक्षर प्रति पद्येरि दृष्टान्तम यह जो ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म है तो जिससे जगतादि की उत्पत्ति होती है वो अत्यंत परोक्ष है कथम नाम प्रत्यक्षपत सत्यम्क्षर प्रतिपति रणनीति दृष्टान किस प्रकार प्रत्यक्ष जैसे अक्षर को सत्य अक्षर को जाने साधक इस दृष्टान्त यहादीपता भावकाद विस्फुलिंग सहस्रश्र प्रभवते सुदीपता ठीक में अत्यंत परोक्षतादीति अत्यंत परोक्ष क्या है ब्रह्म तो य साक्षात अपरोक्षात् ब्रह्म अत्यंत परोक्ष क्यों है इसलिए कहा शास्त्री का अगम्य तो शास्त्र प्रमाण से ही ज्ञान तो होता है अन्य कोई प्रमाण नहीं इसलिए आत्मा में जो अत्यंत परोक्षत्व तो दिया है नित्य अपरोक्ष स्वरूपे यथ साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म तो भी शास्त्र प्रमाण से शब्द प्रमाण से ज्ञान होने से शब्द प्रमाण से वास्तव अन्य जितने पदार्थ है बहुत कुछ परोक्ष ज्ञान होता है इंद्र से प्रत्यक्ष होता है ऐसा तो नहीं होता है कोई नियम नहीं है शब्द प्रमाण से ज्ञान होगा तो परोक्ष ही होगा तो भी तार्किक लोग ऐसे मानते हैं शब्द प्रमाण से ज्ञान होगा तो परोक्ष ज्ञान होगा वाचस्पति भी कहते हैं। शब्द से ज्ञान होगा तो परोक्ष ज्ञान होगा अपरोक्ष ज्ञान ही होगा यक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ब्रह्म स्वयं अपरोक्ष है यद्यपि शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है ये ठीक है उसी के दृष्टि से ही कह दिया अत्यंत परोक्ष रूप है अत्यंत परोक्ष का क्योंकि शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है अन्य कोई प्रमाण नहीं है किंतु स्वयं अपरोक्ष साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म शब्द प्रमाण से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है दसम शब्द से तो ज्ञान हुआ किंतु वहाँ परोक्ष ने अपरोक्ष में दशमों ज्ञान होता है स्वयं देवत यहाँ भी शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है तो शब्द से परोक्ष ही होगा कोई नियम नहीं है इसलिए ब्रह्म काया ना अपरोक्ष होता है तो भी शब्द ही केवल प्रमाण होने से अत्यंत परोक्ष शब्द से ज्ञान होता है तो परोक्ष ज्ञान होता है अधिक उसके सामान्य से शास्त्री कमी होने से वो कहा परोक्ष कहा अपूर्वत ब्राह्मण प्रत्यक्ष तो न संभवती शब्द से जैसे यजित स्वर्ग काम आदि श्रुति से अपूर्व है उत्पन्न होता है जो स्वर्ग को फल देगा क्योंकि याग स्वर्ग साधन तो सिद्ध हो गया यजित स्वर्ग काम याग तो अभी करता है याग नष्ट होता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग जो जाएगा उसके पहले याग नहीं रहता है नष्ट हो जाएगा तो याग्ञ कैसे स्वर्गजनक होगा तो इसे बीच में अपूर्व कल्पना करते हैं अपूर्व प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होता है जैसे अपूर्व का अदृष्ट का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसे शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है अपूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है ब्रह्म भी शास्त्री का गम्य होने से प्रत्यक्ष नहीं होगा अपूर्व तो ब्रह्म प्रत्यक्ष तो न संभवती अपूर्वश अपूर्व का जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है जैसे ब्रह्म भी शास्त्रीय गम्य शास्त्रीय गम्य ब्रह्म न प्रत्यक्षम शात्क गम्य अनुमानित में विवक्षिता है तो प्रत्यक्ष नहीं होगा किंतु प्रत्यक्ष नहीं होगा तो मुख्य कैसे मिलेगा साक्षात्काराधीन च कवल्यम साक्षात्कार के अधीन ही कबल्य मुख्य, साक्षात्कार के मुख्य नहीं होगा ततः कथम नाम सत्यम सत्यम्क्षर प्रत्यक्षवत् प्रतिप्यर मोक्ष विप्रेत्य जीव ब्रह्मोर एक दृष्टान्त मा कथम नाम प्र सत्यम्क्षर प्रत्यक्षवत् प्रतिपतिर सत्य अक्षर ब्रह्म को प्रत्यक्ष से ज्ञान जान लेधक मुक्षु इस अभिप्राय से जीव ब्रह्म की एकता इसमें दृष्टान्त यथा सदीपता पाप का विस्फुलिंग सुष्टु यहादीपता सुषु दीपता दीपतात का इंध दीप्त प्रज्ज्वलिता पापकाश पापका अग्नि अग्निअ अवयव च निगे अग्निअवयवा सहस्रश काने प्रभवते निते निकल, प्रभव उत्पन्न होते निर्गछति सरूप प्रभवते स्वा अग्निशलक्षण अग्नि, अग्नि के समान ही अग्नि तथा उक्तलक्षण विविधा भाव प्रजाते उतलक्षण उत्ता, उत्ता लक्षण यसपाधिस्वूप है विशिष्ट उक्तलक्षण विविधा विविध नाकार ना देहउ उपादीभेद अनु विध्यमानवाद विविधा नाना देह रूप उपाधि के भेद से भेदम अनुविध भेद को अनुकरण करने वाले उपाधि भेद से ही भिन्न लगते हैं नाना देह रूप उपाधि उपाधिनाम भेद उपाधि भेद उपाधि भेदम अनुविध्यमान्वाद उपाधि भेद के पीछे ही वो भिन्न हो दिखता है आत्मा इसलिए विविधा भावा भाव से जीव लिया है समय भावा जीवा भाव से जीव किस लिया टिप्पणी में दिया दृष्टांते स्वरूप यदि विशेषण स्वर से न्याजस्टे भाष्य मे दृष्टान्त में विस्फुलिंगा सहस प्रभवते स्वरूपा अग्निश चेन गारी स्वरूप हे श्री ब्रह्म सिंहा स्वरूप हे जीव जीव उत्पन्न होते कि जीव उत्पत्ति के जीव कि आकाशादी व घटादि पर सुशीर वेदा घटादि उपाधि प्रभेदम अभवंती जिस प्रकार आकाश से घटाकाश आकाशाद इव घटादि परिच्छन आकाश घटपरिच्छन्न आदि से गुहा आकाश कड़काश मठ आकाश आकाश से घटाकाश की उत्पत्ति घटादि परिच्छिन्न आकाश को घटा आकाश का आकाश की तो उत्पत्ति नहीं है घटसे परिच्छि घट परिच्छेद का घटा उपाधि से युक्त आकाश मठाकाश आदि की उत्पत्ति कहते हैं सूश भेदा शुश्य छिद्र आकाश है आकाशभेद है वही आकाश एक है नाम अलग अलग हो जाता है घट आकाश मठाकाश करक आकाश गुहाकाश अलग अलग नाम होता है घट आदि उपाधि प्रभेदम अनुभवंती घट आदि उपाधि भेद को ही अनुभव करते हैं घटा आदि उपाधि घट मठ कर्क गुहादि उपाधि उपाधि भेद को अनुभव करने वाले आकाश वो आकाश कहा जाता है घट आकाश मठाकाश कर्क आकाश गो आकाश वस्तु तो आकाश की उत्पत्ति नहीं है भेद भी नहीं होता है घटमठ आदि से भेद नहीं होता है कोई भेदक नहीं आकाश का आकाश एक ही सब के अंदर बाहर व्याप्त है कोई भी पदार्थ ने आकाश को भेद कर दे कोई नहीं पदार्थ सब पदार्थ के अंदर भी आकाश है केवल उपाधि के भेद से अनभिन्न भिन्न से व्यवहार के भेद प्रवेदम अनुभवन्ति अनुभव करते से लोग उनको कहते भिन्न घटाखा से मटाका स इसी प्रकार एवं नाना नाम रूपकृत देह उपाधि प्रवेदम अनुप्रजायंती नाना नाम रूपकृत देह उपाधि प्रवेदम अनुप्रजायंत अनेक नाम नाना नाम रूप नाम और नाम शब्द रूपे अर्थ नाम रूपकृत नाम रूपकृत नाम रूप का कार्य है देह नाना नाम रूपात्मक का सब है उससे देह बनता है देह रूपोपाधि की प्रभाव उपाधि के उत्पत्ति होने से अनुप्रजाएंत उपाधि उत्पत्ति के कारण वो उत्पन्न होते जीव घट उत्पत्ति से घटाकाशी उत्पत्ति कहते हैं ऐसे देहादि उपाधि की उत्पत्ति से देहो चैतन्य की उत्पत्ति प्रजाते तस्वरे अभी ये जिस प्रकार घट नष्ट होने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है इसी प्रकार उपाधि नष्ट होने पर तस्म अक्षरे आपि ये लीन हो जाते हैं उपाधि समाप्त होने पर देहो उपाधि विलय अनु लीयर उपाधि विलय के पश्चात लीन हो जाते हैं उपाधि परिच्छन आत्मा घटादि विलयम अनु सूसर जैसे सूश्र छिद्र है छिद्र विशेष आकाश विशेष घटादि विलयम अनु अनुलियंत घटे के नाश होने पर आकाश घटा आकाश लीन हो जाएंगे महाकाश मिल जाते हैं इसी प्रकार देहादि उपाधि नष्ट होने पर जीवात्मा महा परमात्मा ब्रह्म में एक उपाधि के कारण भेद उपाधि तो के पश्चात उसमें एक हो जाते हैं यथा आकाश से सुशीभेद उत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व आकाश हो गया आक सुशीर भेद घटाकाश मटाकाश आक छिद्र विशेष हुआ उपाधि का आकाश के उत्पत्ति प्रलय का निमित्त हो गया महाकाश महाकाश उत्पन्न हुआ महाकाश हो गया सुशीर भेद उत्पत्ति प्रलय निमित्त उत्पत्ति प्रलय निमित्व महाकाश में हुआ इसी घट आदि उपाधि कृतम महाकाश निमित्त कैसे होगा घट उपाधि के, के कारण ही महाकाश का भेद हुआ घट आदि उपाधि कृत ही निमित्तत्व तो आकाश महाकाश में आया उत्पत्ति प्रलय निमित्त उत्पत्ति प्रलय निमित्त है आकाश महाकाश महाकाश नहीं होगा तो घट कैसे होगा इसे महाकाश निमित्त हुआ और घट आदि निमित्तत्व आया इसी प्रकार तदवध अक्षरश्यापी नाम रूपकृत देहोपाधि निमित्तमेव जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व अक्षरब्रह्म भी जीव की उत्पत्ति और प्रलय का निमित्त है किस प्रकार निमित्त होगा नाम रूपकृत देहोपाधि निमित्तमेव नाम रूपकृत देह बनता है नाम रूप का कार्य देह हो गया देह रूप उपाधि के कारण ही अक्षर ब्रह्म में जीवोत्पत्ति निमित्तत्व आया जीव की उत्पत्ति उसी के कारण जीवोत्पत्ति निमित्त हो गया अक्षर ना जो अक्षर में ब्रह्म में निमित्तत्व आया नाम रूपकृत देहो उपाधि के कारण ही अक्षर ब्रह्म निमित्त हो गया अर्थात वस्तुतः स्वरूपतः ब्रह्म निमित्त ही नहीं उपाधि के कारण ही उत्पन्न हुआ वो निमित्त ऐसे कहा जाता है इसमें जो पहला आया था कथम नाम प्रत्यक्षवत सत्यम अक्षरम प्रतिपद्य रणनीति दृष्टान्त अत्यंत परोक्ष प्रत्यक्ष जैसे कैसे ज्ञान हो टीका में दिया है एक प्रत्य प्रत्य सती प्रत्येक रूप से अपक्ष ब्राह्मण भी प्रत्यक्षत भविष्य जीव ब्रह्म की एकता है एक सती ब्रह्मण जीवादी प्रत्येक रूप से अपक्ष प्रत्येगात्मा तो अपना स्वरूप अपने अपरोक्ष ही अहमस्मी सन निश्चय होने के लिए इंद्र की आवश्यकता नहीं प्रत्येक रूप है अपरोक्ष है नित्य अपरोक्ष है ब्रह्मा में परोक्षत्व तो का भ्रम होता है किन्तु ब्रह्म प्रत्येगात्मा से अभिनवने से प्रत्येक रूप अपरोक्ष है अपरोक्षत्वाद तो ब्राह्मणों भी प्रत्यक्षत्व भविष्य ब्रह्म भी प्रत्यक्ष हो जाएगा अपरोक्ष और प्रत्यक्ष शब्द कहीं कहीं से कहते अप्रोक्ष अपरो अनुभूति आया प्रत्यक्ष नहीं कही गई प्रत्यक्ष शब्द कहें तो आज इंद्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष अक्षण अक्षरम पर परोक्ष हो जाता है अक्षरम प्रति हाँ अक्षी अक्षी प्रति अक्षी प्रति अक्षी के प्रति प्रत्यक्ष अ परोक्ष अक्षर अपरम तो यहाँ इंद्रिय ग्राह्य से प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है किंतु परोक्ष से भिन्न अपरोक्षण से और ब्रह्म को लिए भी प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होता है प्रयोग यही प्रमाणे ब्रह्मणों भी प्रत्यक्षतम भविष्य ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष का अर्थ नहीं चक्षुर्ग्राह्य यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ है परोक्ष नहीं साक्षात्कार स्वयं प्रकाश वन से यह साक्षात् अपरो ब्रह्म अपरक्ष शब्द कहा गया तो प्रत्यक्ष में कोई आपत्त्य नहीं प्रत्यक्षबद्ध भाषा में जैसे अपरक्ष होने से ब्रह्म प्रत्यक्ष होने से प्रत्येक आत्मा प्रत्येक रूपों से अपरक्षित प्रत्येक आत्मा तो अपरोक्ष है ब्रह्म भी अपरोक्ष हो सकेगा सके प्रत्यक्षत्व में प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग होता है ब्रह्म का कैसे प्रत्यक्ष होगा घटे के देश प्रत्यक्ष घट दे प्रत्यक्ष घट तो प्रत्यक्ष दिखता है घट का पूरा प्रत्यक्ष दिखता है नहीं दिखता है एक देश दिखने पर ही घटका का प्रत्यक्ष हुआ इसी प्रकार प्रत्येगात्मा ब्रह्म से अभिनय उपाधि परिचिन्न होकर के अलग हुआ नाम एक देश ज्ञान एक देश तो ही नहीं कल्पित एक देश होने पर भी उसके ज्ञान होने से ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष है घटका जैसे प्रत्यक्ष होता है यथा विभक्त देश अवच्छेद अवच्छिन्न ना विस्फुलिंगेश अवयत्वादि व्यवहार अग्निके चिन्हगारी विस्फुलिंग उसमें अवय कहते हैं विभक्त देशावच्छिन्न तो भिन्न देशावच्छिन्न होने से अग्निका अवय कह दिया विवक्षित विव दिवक। पृथक देश हो करके अवयव व्यवहार हुआ सतः पुनर अग्नि आत्मत्वम अग्नि ही है अलग देश हुआ तो अग्नि का अवयव कह दिया व अग्नि ही है स्व अग्नि आत्मत्वम उष्ण प्रकाशत्व अभिशेषाद जो अग्नि है उष्ण प्रकाश चैनगारी भी उष्ण प्रकाश युक्त होने से अग्नि ही है तो उसको अग्नि का अवयव कह दिया अग्नि का अवयव क्या ये जो अग्नि अलग अग्नि नीचे है उसे चैनगारी ऊपर निकला वो अग्नि अन्य देशावचिन्न होने से उसका अवयव शब्द कह दिया तो एक साथ रहने पर अवय अवय विभाव है पृथव जो होगी तब उसका अवयव नहीं है तो भी भिन्न देशावचिन्न होने से अवयव कहा उष्ण प्रकाशत्व अविशेषण से, से अग्नि ही इसी प्रकार जीव को ब्रह्म का अवयव कहते जीव उष्म चिदरूपत्व अविशेषाद जीवानाम सतो ब्रह्मतमेव जैसे विभक्त देश से चिन्हगार को अवय कहा इसी प्रकार रूपाधि परिचिन्न हो करके जीव को भी न कहा था किन्तु चिद जैसे उष्ण प्रकाशत्व बराबर होने से चिन्हगार भी अग्नि है इसी प्रकार है चिद रूप तो अवशिषाद जीव स्वतः ब्रह्म है वहाँ अग्नि और चैनिकारी में अवैव अवैभाव हो जाता है हे विभक्त देश में होने से अवयव कहा गया तो सवयव पदार्थ है अग्नि भी सवयव चैनिकारी भी सावय वहाँ अवय अवैभाव हो सकता है यहाँ ब्रह्म चिदरूप है प्रत्येगात्मा चिद रूप में अवैव अवैभाव नहीं है ये शरीर में चेतना बड़ा चेतना और में छोटा चेतना थोड़ा अवैव ऐसा नहीं होता है चिद रूपत्व विशेषाथ इसमें अवय अवैभाव नहीं है चेतन है। ही है जीव स्वतः ब्रह्मत्व जीवाना जीव वस्तुतः स्वरूपतः ब्रह्म ही है ब्रह्म से बिना नहीं है तो इसमें दृष्टान्त इस दिया जिस प्रकार अग्नि के चिन्हगारी अग्नि है इसी प्रकार जीव प्रत्येक आत्मा स्वयं ब्रह्म ही है ब्रह्म व्यापक है और यह उपाधि परिचन्न होकर के जीवात्मा भिन्न भिन भिन्न ऐसे व्यवहार होता है तो उपाधि वास्तव नहीं है उपाधि कल्पित है तो कल्पित नाम रूप अभिद्य आविद्यक उपाधि के कारण भिन्न लगता है तो प्रत्येगात्मा अपरक्ष होने से ब्रह्म प्रत्यक्ष से अभिनय है प्रत्येक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ब्रह्म का जिससे मोक्ष मिलता है टीका में आगे अक्षरशाया जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व औपाधिकम उत्तम एकत्व सिद्ध्यर्थम अक्षरब्रह्म को कहा जीव की उत्पत्ति और प्रलय का निमित्त कहा किसके कारण निमित्तत्व आएगा उपाधि के कारण देहादि उपाधि के कारण इसे जो अक्षर ब्रह्म में जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व ये औपाधिकम कहा गया किसलिए एकत्व उपाधि के कारण ही भिन्न हुआ जीव जैसे घटाकाशम से भिन्न कहते हैं वस्तुतः तो एक ही आकाशी है इसी प्रकार आत्मा एक ही है उपाधि के कारण भेद भिन्न हुआ उत्पत्ति प्रलय से व्यवहार होता है तत्व तत्व निमित्त नैमित्त का भाव आस्ती त्या वास्तव विचार करेंगे तो निमित्त होगा ब्रह्म और नैमित्त होगा कार्य भेद जीव की उत्पत्ति प्रलय ये है नहीं आकाश वस्तुतः निमित्त निमित्ते नैमित्य घटाकाश इस वास्तव तो नहींतस्त तो तो तो निमित्त निमित्त जीवोत्पत्ति निमित्त ब्रह्म अनैमित जीव क्युत्पत्ति जीव ये सब है नामूपबीजभूता अव्याकृता पिशा पराद अक्षरा अच्छा परम यह सर्वोपाधिभेदवर्जित अक्षर सेवस्व आकाश सेव, सेव सर्वमूर्तिवर्जित नेत नेति इत्यादि विशेषण विवक्षा नह ना नाम बीजभूता नाम रूप का बीजभूतकारण अव्याकृत तो। विकार माया तत्व कारण अपने कार्य के अच्छा पर होता है स्व से अव्याकृत माया उसके विकारे सारे जगत विकार कार्य के अवश्य पर हो गया अक्षर अभ्याकृत उसको भी अक्षर कहते हैं कुटस्थ अक्षर उचितते गीता में आया क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उचितते कुटस्थ को माया को अक्षर का कि उत्तम पुरुषस्थ अन्य का है इसलिए अक्षर सदस्य ब्रह्म नहीं है द्वाभिमुख पुरुष लोग अक्षर है क्षर सर्वाणी भूता नहीं कुटस्थ दो करके उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा से भिन्न है इसलिए वहाँ अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं माया है कारण है इसी इसीलिए यहाँ भी जो कारण है अव्याकृत माया उसको अक्षर शौद से कहा पराद अक्षराद ज्ञान के बना नष्ट नहीं होने से अक्षर है अक्षराद परम माया से पर माय से पर ब्रह्म है यथ सर्वोपाधि भेद सर्व सर्वोपाधीना भेदा भेद ही उपाधि के भेद से रहित है उपाधि विशेष उपाधि विशेष से रहित है निरुपाधि के स्वरूप अक्षर से स्वरूपम ब्रह्म का स्वरूप अधिष्ठान है स्वरूप के अधिष्ठान वाद अबाध्य रूपम स्वरूपम अबाध्य स्वरूप आकाश सेव सर्वमूर्ति वर्जित जैसे आकाश का स्वरूप है जैसे मूर्ति काठन्य आदि उपाधिवर्जित स्वरूप तो है इसी प्रकार ब्रह्म का स्वरूप नेत्र नीति आदि इत्यादि विशेषण नेत नेत इत्यादि के द्वारा विशेषण होता है मूर्ता मूर्तामूर्त विभाग रहित तो। शुद्ध अधिष्ठान है विवक्ष नह ऐसा विवख्या करते हुए कहते हैं दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष सबायाभ्यंतरो अप्राणो ह्य मन शुभ्रो ह्यक्षरा परत दिव्य ही अमृत पुरुष ये अमृत पुरुष है पर ब्रह्म मृत नहीं है मूर्ति वर्जित दिव्य है अलौकिक है दिव्य भव दिव्य स्वाहा अभ्यंतरेज बाह्य और अभ्यंतर बाह्य आभ्यंतराभ्यां स स्वाहा अभ्यंतर बाहर अंदर देह को अवधि करके देह के अंदर बाहर सब के साथ एक ही आत्मा है अजन्मा है अप्राण अविद प्राणय से अमन मनवीन अवीयम मनुयसम प्राणवीन मन विनिशुभ्रे शुद्ध है कोई मन प्राण आदि उपाधि नहीं अक्षरा परत पर अक्षरा पर अक्षरे पर अपने कार्य के विषय उससे भी परे ब्रह्मधिष्ठान पर अक्षरा ये सामनागण अक्षर पर इसके अपेक्षा पर है अपने कार्य के अपेक्षा पर है उससे पर है ब्रह्म अधिष्ठान माया से माया का अधिष्ठान दिव्यो द्योतनवान दिव्यो क्रीड़ा विजिजा व्यवहार द्योति द्योति प्रकाश है द्योतनवान प्रकाश है प्रकाश कर्ण से स्वयं ज्योतिष स्वयं प्रकाश है अन्य प्रकाश नहीं दिवी बा भव अलौकिक दिव्य भवत दिव्य हो जाएगा दिव्य तो सात्मनि अपने स्वरूप में स्थित है दिव्य सात्मनि आत्मन स्वरूप अर्था दिव्य का अलौकिक है ही काफी यमा दिव्यो हि अमृत यस्मा अमृत अमृत है मूर्ति नहीं सर्वमूर्तिवर्जित मूर्तिस्वरूप कठिन रूपये आकाररित सर्वाकार निराकार स्वरूप पुरुष पुरुष का पूर्ण पुरुष पूर्ण है व्यापक अ देह में होने से पुरुष है अंधरबार सर्वव्यापक है दिव्य या अमृत पुरुष सबाहाभ्यंतर अज सभाहाभ्यंतर का बाह्य बाह्याभ्यंतरेण बाह्यम च अभ्यंतरम से समास द्वंद्व इतर उतर नहीं समार द्वंद्व बाह्याभ्यंतरेण स बाहर अंदर के साथ रहता है अंदर बाहर एक रूप है वर्त देती वह है देहापेक्षा यदि बाह्यम आंतरच प्रसिद्धम तेन सह तदात्म्य तद तादा अष्ठानतया वह वर्तित स बाह्य बाह्य अभ्यंतर के साथ बाह्य फिर किसके आत्मतत्व व्यापक तो है बाह्य अंदर क्या है तो कुछ अवधि को लेकर के बाहर अंदर व्यवहार होता है घर के अंदर घर के बाहर देह के अंदर देह के, दे के बाहर तो यहाँ देह अपेक्षा है बाह्यम देह के अपेक्षा से बाहर और अंतरम च देह के अंदर ये प्रसिद्ध है तेन सह उसे बाहर अंदर के साथ है इनके साथ कैसे तत्तात्म्य न बाह्य के साथ अंदर के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त करता है अधिष्ठान का अध्यत्म के साथ तादात्म्य तद अधिष्ठान त्या तादात्म्य हुआ तो उसका अधिष्ठान है बाहर अंदर जितने पदार्थ सबका अधिष्ठान ब्रह्म अधिष्ठानतया वर्तते बाह्यभ्यंतरे सह वर्तते यदि सबाहाभ्यंतर बाहर अंदर के साथ रहता है बाहर अंदर के साथ धात्म्य भाव को प्राप्त करेगी अथवा बाहर अंदर का अधिष्ठान रूप से रहता है सभाभ्यंतरे आत्मतत्व अतएव सर्वात्म तद व्यतिरिक्त निमित्त अभाव बाहर अंदर के साथ मिलकर सबके साथ तादात्म्य अधिष्ठान सब का है अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से अलग नहीं है इसलिए अधिष्ठान ब्रह्म सर्वात्मक है सर्वात्म सब के साथ आध्यात्म उनसे तदव्यतिरिक्त निमित्त अभाव हो उससे अतिरिक्त कोई निमित्त है ही नहीं ब्रह्म से भी ना कुछ है नहीं निमित्त कौन होगा उत्पत्ति के लिए अतिरिक्त निमित्त अभाव है तो निमित्त नहीं उनसे जन्म का कोई निमित्त नहीं तो अजन्म है अज सब नहीं अज छे विकार जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अक्षते विनश्यति पहले जायते उसके बाद अस्ति अस्तिषेकार में एवं आदि भाविकाराण निषेधे तात्पर्य अजशब्द से आह अजक दन से जन्म का निषेधकदन से जायते जन्म का निषेध हो गया तो आगे पांच विकार नहीं हो सकता है अजक हदन से सारे भाव विकार का निषेध हो जाता है सर्विकाराण अजो न जायते कुतचि स तो अन्न जन्मन से अभा यहां ओं भद्र कर्णे भी शृण देद्रम पशेम क्षेजरांगे सुवा सतन विद्यसेमदेविता यदा स्वस्ति न इंद्र वृद्धसवा स्वस्ति न पूषा विश्वद स्वस्तिनस्ताछरिष्टने बृहस्पतिदधा ओ ओम शांति शांति शांति शंकरं